सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक धर्म का ढकोसला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की आठवीं कड़ी लेकर हाजिर हूँ मैं सुनीता अध्याय का शीर्षक है अंधविश्वास ये इस अध्याय का दूसरा भाग है ये लेख पत्र सरोज में 1930 में कलयुगी चारवाक नाम से प्रकाशित हुआ था आज हम अपने भाग्य की वक्रोक्ति से बड़े बड़े विद्वानों को खासकर थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों को देखते हैं की वह स्वयं इस अंधकार के गड्ढे में पड़कर जनता को भी मिट्टी में मिलाने उसी अंधकार के गड्ढे में गिराने को तत्पर हो रहे हैं एमए और बीए विद्या और बुद्धि की गठरी सिर पर लाते हुए साधारण ज्ञान और तर्क को सलाम करके भूतों प्रेतों का ही राग दिन रात गाते रहते हैं और संवाद पत्रों के कॉलम के कॉलम इन्हीं बे पैर की बातों से काले करने में आनंद मानते हैं। जान पड़ता है कि जैसे शराबी शराब के पहले प्याले को हलक के नीचे उतारने के पहले सलाम करते हुए हमें ये सूचना देता है कि अकल रुखसत मी शवद ई अलवदाए होशस्त उसी प्रकार हमारे अनेक पढ़े लिखे मित्र थियोसॉफिकल सोसाइटी में दाखिल होने ऐसी पहले अपने तर्क ज्ञान और बुद्धि को विदाई का सलाम करके अंधविश्वास में जीवन बिताने का निश्चय कर लेते हैं क्या आज इस बीसवी शताब्दी के वैज्ञानिक युग में सिवा बज्र मूर्खों के कोई भी समझदार चतुर पढ़ा लिखा जानकार आदमी विश्वास कर सकता है कि भूत प्रेत राक्षस जिन डाकनी शाकनी यक्षिणी पिशाचनी कुमान भैरव भूमिया या सैयद किसी रोगी को निरोग करने की शक्ति संपन्न अस्तित्व रखते हैं कुत्ते बिल्ली के बाल उल्लू के पर गधा लोटन की धूली घोर काले कौ के नीड़ की लकड़ी आदि के सदगुणों पर सिवा बिगड़े दिमागों के कौन भरोसा कर सकता है गंदे तावीजों भूतों प्रेतों का ढकोसला पुराने जमाने के अंधविश्वासियों और असभ्य जंगलियों को ही ठीक जंच सकता था पढ़ा लिखा जानकार आदमी कब इनके भरोसे अपना जीवन नष्ट कर सकता है पहले जमाने में लोग मान लेते थे कि जनार्दन की धूप जलाने से भूत भाग जाते हैं बया का नीड़ घर में लटकाने से चुड़ैल नहीं आती गुगो की यानी उलूख की आँखों को बत्ती में रख कड़वे तेल का काजल बनाकर आँखों में लगाने ऐसी बच्चों आरोप टोना असर नहीं करता और धरती के अंदर का गड़ा हुआ धन दिखलाई देने लगता है आजकल विज्ञान के प्रकाश में पले हुए लोगों के शुद्ध पवित्र मस्तिष्क में ऐसी बातों का प्रवेश कठिन होता जाता है हमें चाहिए कि हम अशिक्षित ग्रामीणों और अंधकार में पड़ी हुई स्त्री जाति के दिलों को अपने इस प्रकाश में युग के ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करें और अंधविश्वास के विषाक्त सर्प को मारकर गाड़ दे इन्हीं भूतों प्रेतों और चुड़ैल आदि की मिथ्या कल्पना और विश्वास ने जादूगरों की सृष्टि की ओझा भोपा सियाना प्रभृति लुटेरों को अवतरित किया सेध साँग, अलफ शेख साई नूना चमारी कुएं वाला पीपल वाला भूमिया मसानी वगैरह मूर्खों के उपास्य देव बने और मंत्र यंत्र तंत्र जादू के ज्ञाता बनने वाले दुष्ट ठग इनके पुजारी हो बैठे इन ठगों ने धीरे धीरे बुडनों का जवान बनाने मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण के अनेक ढोंग रचे कितने ही भोले भाले लोग अलौकिक शक्ति प्राप्ति के निमित्त मुर्दों का सेवन करने लगे चिता भस्म लगाकर नदियों के किनारे रातों मंत्र जपने में प्रवृत्त हो मैंने अपने व्यक्ति अनुभव से देखा है कि ये सब झूठे ढकोसले हैं। लेकिन फिर देखता हूँ कि बहुतों का विश्वास है कि भूतों के हाथ में सारे उत्तम पदार्थों के देने की शक्ति है बुराईयों से बचने वालों को जहाँ ईश्वर दूसरे लोग में पुरस्कृत करता है वहाँ भूत पिशाच इसी लोक में सब कुछ दे देते हैं। इस अंधविश्वास के कारण मनुष्य जाति ने जो जो कष्ट उठाए और जो कष्ट उठा रही है उसकी कल्पना करना बहुत कठिन है इसी अंधविश्वास के प्रताप से गोस्वामी तुलसीदास जी की भांति न जाने कितने बालक बालिकाओं को उनके माता पिता बाल्यकाल में ही घर से बाहर फेंकाए राज्यों ने न जाने कितने पुरुषों और स्त्रियों को जीता जला दिया या पानी में डुबाकर मार डाला केवल यही समझकर कि की ये जादूगर और डायन हैं, इनसे मनुष्य जाति को असीम हानि पहुंचती है इसी विचार से अनेक मनुष्यों को कारागार वास कराया गया और विविध प्रकार की यंत्रणाएं दी गईं। इन सबका दायित्व अंधविश्वास पर ही है किसी देश का भी इतिहास हम देखें ऐसी घटनाओं ऐसी खाली न मिलेगा मुस्लिम और ईसाई धर्म के इतिहास भी इस प्रकार की घटनाओं से भरे पड़े हैं ईसाइयों के नए और पुराने दोनों अहद में हमारे इस कथन के साक्षी हैं। मिस्र की गाथा मूसा के काम और मसीह का मनुष्य पर से भूतों को उतारकर कर में प्रविष्ट करना आदि हम पुस्तकों में पढ़ सकते हैं क्या ये स्पष्ट नहीं है की ये सब भयानक कुकृतियाँ अंधविश्वास के कारण हुई मनुष्य जाति की इन सारी वेदनाओं और दुखों की जड़ अज्ञान और मूर्खता थी और है डायन और जादूगर कभी ना थे और ना अब हैं। मनुष्य कदाचित पिशाचों से सौदा नहीं कर सकता हमारे पूर्वज इन बातों में भारी भूल के शिकार थे हमारे पूर्वज और बहुत बहुतेरे मूर्ख आज भी चमत्कारों मोजेजों और करामातों अर्थात अलौकिक अनहोनी शक्तियों पर लट्टु थे और है ऐसे लोगों को सदा ही अनहोनी बात की तलाश रहती है यही कारण है कि तमाम धर्म ग्रंथ अप्रकृत बातों और कल्पित घटनाओं से भरे पड़े हैं इनकी दृष्टि में संसार जादू में है मृत आत्माओं को नचाना बाजीगरों के बाएं हाथ का साधारण खेल है आजकल भी लोग सुधरे रूप में मृत आत्माओं के बुलाने और उनसे बातचीत करने का प्रपंच रचकर केवल भोली भाली जनता की ही आँखों में धूल नहीं डालते बल्कि बहुदा पढ़े लिखे लोगों को भी मंत्र कर लेते हैं क्यूँकी इस छल पूर्ण जादूगरी का ढोंग रचने वाले स्वयं पढ़े लिखे होते हैं वाकपटू और सुलेखक होने के साथ साथ ही इनमें चालबाजी का कौशल पिछले समय के लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है तथापि सचेष्ट तर्कशील सत्यान्वेषी लोग जानते हैं कि इनकी दिखलाई हुई घटनाओं के पीछे कोई नैसर्गिक कारण नहीं होता और न लोग यही मानते है की कि कि किसी भी प्रेत सिद्ध याक्षिणी सिद्ध ने जो चाहो हो वही तत्काल हो गया हो पैसाची विद्या का ज्ञाता जिसने अपने को पिशाचो के हाथ बेच दिया हो जहाँ कुछ इधर उधर की हरकत करता या कुछ अर्थहीन शब्द बुड़बुड़ाता है कि घटना झटपट प्रघटित हो जाती है अंधविश्वासी गोस्वामी तुलसी जी रामायण में लिख मारते हैं अनमिल अक्षर अरथना जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू संसार कार्य कारण संबंध को भूलकर छल धोखा चालबाजी और चमत्कारों का इस प्रकार गुलाम बन गया है कि लोग झूठ बोलने से तनिक भी नहीं डरते इतना झूठ का प्रताप लोगों में फैल गया है कि वे मिथ्या बातों को अपनी आंखों देखी घटना कहकर भोले भाले मनुष्यों को बहकाने लगते हैं। आज भी ऐसे महापुरुषों का घाटा नहीं है जो सुनी सुनाई गपो को अपनी आँखों देखी होने की साक्षी देने में हिचकिचाते नहीं है चमत्कार क्या है इसका उत्तर सिवा इसके और कुछ नहीं हो सकता कि चमत्कार या करामात या मोज वह है जिसका किसी भी प्राकृतिक बात से कुछ भी संबंध ना हो तर्क ज्ञान बुद्धि और कार्य कारण संबंध का जिसमें दखल ना हो और प्रकृति का बनावटी स्वामी जो जी चाहे झटकर डाले खाजा मोइनुद्दीन चुष्ती दीवार पर सवार होकर कहने लगे दीवार चल और दीवार चल पड़ी कमाल खां हाथी आरोप बैठे बैठे हाथी सहित कुएं में समा गए और चैन से रहने लगे अमुक महाशय ने चांद की ओर उंगली करके हिलाई और चांद फट कर दो टुकड़ों में हो गया अमुक पीर साहब या संत महाराज ने दातुन करके फाड़ी जमीन में गाड़ दी उसी से बड़ा भारी छायादार नीम का पेड़ खड़ा हो गया अमुक महाशय ने बच्चों को पेट में ही सारी विद्या पढ़ा दी अमुक स्त्री की नाक से ही बेटा पैदा हो गया अमुक हजरत का कलेजा फाड़ फरिश्तों ने दिल निकाल लिया और पानी से धोकर जहाँ का तहा रख दिया और वे तुरंत चल निकले इसी तरह के लाखों कपोड़े प्राचीन धर्म पुस्तकों में भरे पड़े हैं आजकल भी बहुत से नादान इन बातों को प्रेम से सुनते हैं और उन्हें अक्षरशः सच मानकर उन पर अहमित होते रहते हैं सार ये है कि उपर्युक्त सर्जरी की तरह जो कोई दो और दो पांच करके दिखा दे तो वो पार्टी गणित का चमत्कार है यदि कोई ऐसा व्रत बना दे जिसका व्यास परिधि के बराबर हो तो वो रेखा गणित का चमत्कार है अगर कोई बिना अवलंब के दंड यंत्र चला दे तो वो यंत्र का चमत्कार है इसी तरह गति विज्ञान का चमत्कार होगा यदि कोई एक पत्थर आकाश की ओर ऐसा फेंके कि उसकी गति पहले पल में पांच फुट दूसरे पल में दस फुट और तीसरे पल में पंद्रह फुट हो रसायन शास्त्र का चमत्कार है पारस परसी धातु सुहाई आँखों में एक खास अंजन के लगाते ही सारे संसार के धरती में गड़े खजानों का दीख जाना आदि प्रसिद्ध गप में चमत्कार के ही नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं सब बातों का विश्वास मनुष्य को करना चाहिए जिस धर्म में जितनी ज्यादा ऐसी गप्पों की भरमार हो वो धर्म उतना ही अधिक सच्चा और उच्च कक्षा का समझा जाना चाहिए ये सब खुराफात सिवा अंधविश्वास के और क्या है